चल धीरे धरी धरिए पीरे धरियापा गरबन कर भणत गोरखरा भणत गोरखरा स्वामी बनखंड जाऊं तो शुध्याया व्याप नगरी जाओ तमाया भरी भारी खाओ तो बिंद बियाप क्यों सिजती जल की खिकाया हबकी न बोलीवा ठब कि चालीवा धीरे धरी धर धीरे धरपा धाए न खाइ न भर आनिशी ले ब्रह्म अनिकाभिव हट ना पड़ान र बोला गोरख देव हबकीन बोलवा थब किन चाल धीरे धरवा पीरे धरवा प अतार यल करे नासे ज्ञान मैथुन चित्त धरी व्यापे नंद्र झपका ताके हृदय सदा जंजाल हबकी न बोल ठब की नल धीरे धरी धरप धीरे धरी पा दुधा धारी पर धरी चित नागालकुड़ी चाहे नित मौनी करें म्यंत्र किया बिन गुरु गुदड़ी नहीं बेस हबकि बोलवा ठबकी न, न चाल धीरे धरी बा पाँ धीरे धर पा गर्वन कर भणत गोरखर भणत गोरख हब कि बोलिबा हब किन बोली बा मरो वे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी मरिदीठा मनुष्य जीता है अहंकार में अहंकार आवरण है आत्मा नहीं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 इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं सब उधार है सब बासा है न ना नाम तुम्हारा न ना ज्ञान तुम्हारा न तुम जो सोचते हो अपनी प्रतिमा वही तुम्हारी है, वह भी दूसरों ने बना दी किसी ने कहा सुंदर हो बहुत तो मान बैठी और किसी ने कहा अद्वितीय हो बहुत तो मान बैठी किसी ने प्रशंसा की है तो उसे संजो कर रख लिया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 तुम्हारे रुग्ण होने में ही अहंकार का जीवन है और तुम्हारे रुग्ण होने की कला है अति मैं अपने सन्यासियों को भी कहता हूं कि मैं जीवन की वीणा का पाठ तुम्हें दे रहा हूं मत संसार में ऐसे रहो जैसे संसार में नहीं हो ना तो संसार तुम पर हावी हो जाए और ना ही जरूरत है संसार छोड़ के भाग जाने की ना तो भोगी बनो ना योगी